श्यामं ृंदवन शुभ पररूपालवेशम आरा वाचाकं पब्देश करपासुगते युशोपत्तानां प्राप्तै वैश्वदेवभू नमो नमः हे श्री सनातन परभो करुणां कोराषे ये उद्दर्गत जनैं दयारूप हे भक्ति उपसुमते रमणां तासो शीजी गुरुभिः तुमुत्तमते दयां त्राणोष्ठनां देहिलाल में तो के उनके सौ सौंदर्य उनके सुस्पाश उनके सौत्तारे। उनके, उनके सौस्वे का श्री के की शोभा का दर्शन करके प्राप्त हो रहा है ऐसे सभी मदन लगन लोग तो में से बिपट जाने की आपको अभिलाषा उत्पन्न होती है दर्शन करने की महाप्रभु ने अभिलाषा गोस्वामी से महाप्रभु कहने लगते तो है उस समय राधा गोस्वामी को श्री लंदा जी के रूप में ही दर्शन करके गोसाई हमारे हृदय में उस रूप मार का ज्ञान हो जाए। जल्दी से गिर का जल्दी से का मधुर मधुर पर और से एक को की गिर कर राजमान है श्री प्रिया उनके श्रीरग में विराजमान जिसमें भी कुंज अष्ट कुंज उन अष्ट कुंजों में जैसे बिहार प्रतिप्रिया विराजमान परिहास और साथ में परिहास कर उस समय हरण कर रहे हैं वे शिवप्रिया से परिहास नर्म करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो एक पथ उठ प्रेमा बेष प्रभु नाचित लाभिला जिस समय श्री सोनू गोसाई ने श्री गीत गोविंद के इस पद को गाया कि रास में श्री हरि बिलास कर रहे हैं रास के तीन अर्थ हैं विशेष रूप से एक अर्थ है रसानाम समूह रास ये सिद्धांत को प्रकट करने वाला है दूसरा रास का अर्थ है हल्दीश नामक नृत्य उसको रास कहते हैं जहां पर मंडलबद्ध होकर के नायिकाएं नृत्य कर रही हैं और उनके बीच में नायक भी नृत्य करते हुए उनका स्पर्श करते हुए नृत्य करता है ऐसे नृत्य की शैली को रास कहते हैं और रास का मुख्य अर्थ है कि कोई विशेष परकीय भाव में रस उसकी अपूर्व अनुभूति इसमें जितने भी चेष्टाएं भाव और उपासना तो उपासना पक्ष भाव पक्ष और दर्शन पक्ष ये तीनों उसमें विराजमान तो श्री श्याम सुंदर इस समय आनंदपुर रास कर रहे हैं उस रास को श्रवण करके रास का दर्शन करते ही श्री महाप्रभु एकदम प्रेमा विष में उठे और उठकर के नाचने लग गए स्वयं श्री राधिका भाव में ब्राजमान हो करके श्रीमद महाप्रभु श्याम सुंदर का रास में दर्शन करके जैसे नाच रहे हैं और नाचते हुए श्री श्याम सुंदर उनके रूप माधुर्य का दर्शन करके जैसे रहा नहीं जा रहा है तो न रहने पर जैसे नाच के अपने उस आनंद की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है जो आनंद हृदय में उत्पन्न हुआ है उसकी प्रतिक्रिया प्रकट कर रही हैं और प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए श्रीमद महाप्रभु श्री श्याम के विलास का स्वयं श्री राधिका जैसे अनुभव करती है उस विलास का आस्वादन वे प्राप्त कर रहे हैं अष्ट सात्विक अंगे प्रकट है श्रीमंद महाप्रभु के श्री अंग में उस समय आठ सात्विक एक साथ प्रकट हो रहे हैं आठो सात्विक अश्रुकंप रोमांच आदि जो कंठावरोध, श्वेद और जड़ता और उद्घूणा ये आठ जो सात्विक भाव है वे आठ सात्विक भाव श्रीमंद महाप्रभु के शिव में एक साथ प्रकट हो गए हैं और हर्षादारी सब उल बाईस व्यवचारी भाव तैतीस जो व्यवचारी भाव है वे तेतीस व्यवचारी भाव भी श्रीमन हर्षाद श्रीमंद महाप्रभु के हृदय में सब उथल सब उस समय एकदम प्रकट हो रहे हैं हर्ष शोक उत्सुकता निर्वेद ये जितने भी व्यवचारी भाव है वे व्यवचारी भाव, भाव महाप्रभु के हृदय में कष्ट कृष्ण वे उनके हृदय में अपने आप उठते हुए चले जा रहे हैं व्यवचारी का मतलब है कि विशेषेण आभिमुखेण इति व्यवचारेण जो विशेष रूप से मुख्य माने अनुकूल होकर के जो संचरित हो उनका नाम है व्यवचारी ऐसे जो व्यवचारी भाव हैं हर्ष शोक उत्सुकता निर्वेद चंचलता ये सारे जो व्यवचारी भाव हैं ये सब श्रीमंद महाप्रभु के श्रीअंग में उदय हो रहे हैं भावोदय भाव संधि भाव, भाव शावल्य भावे भावे महायुद्ध सभा प्राबल्य चार प्रकार के रस में भाव उत्पन्न होते हैं भावोदय भाव संधि भाव श्रावल्य और भाव शांति ये चार प्रकार के भाव प्रकट होते हैं भावोदय का मतलब है कि किसी वस्तु को देख करके या विभाव सामग्री को देख करके श्याम सुंदर व्यवहार सामग्री श्याम सुंदर श्याम सुंदर को देख करके हृदय में कोई भाव उत्पन्न हो उसका नाम है भावोदय उसको भावोदय कहेंगे जैसे श्याम सुंदर के बक्षस्थल में कौस्तु मणि सुशोभित हो रही है और उस मणि में अपने ही प्रतिबिंब को देख करके शिप्रिया में मान उत्पन्न हो गया इसका नाम है भावोदय होना जैसे एक दृष्टांत हुआ भावोदय फिर भाव संधि कभी दो भाव कहीं मिल रहे हैं मान भी उत्पन्न हो रहा है और दूसरी ओर श्याम सुंदर से मिलने के लिए उत्कंठा भी थी तो उत्कंठा और मान ये दो भाव जैसे एक साथ मिले उसको कहेंगे भाव संधि दो भावों का मिलना भाव शावल्य का मतलब है कि जहां पर अनेक अनेक भाव एक साथ उदय हो जाए उसका मतलब है भाव शावल्य तो उसमें क्रोध भी है कभी हर्ष भी है कभी उत्सुकता भी है कभी मंद मुस्कान भी है तो जैसे किलकिंचित भाव में बहुत सारे भाव एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे भावों की भीड़ लग जाए उसका नाम है भाव शावल कई भाव एक साथ मिल रहे हैं और भाव मिल कई साथ कई भाव मिलकर के और इन सब भावों में मुख्य जो भाव रहेगा वो रहेगा हर्ष जैसे रसाला में मुख्य वस्तु है दही परंतु तो उसमें आम भी मिला हुआ है उसमें मिश्री भी मिली हुई है काली मिर्च भी है इलायची भी है उसमें अंध सुगंध केसर इत्यादि भी मिले हुए हैं परंतु तो उसमें मूल जो भाव है मूल भाव जैसे दही का ही है ऐसे ही हर्ष नामक मूल भाव में जहां पर स्मित असूया क्रोध मुस्कान उत्सुकता ये परंतु मूल भाव है हर्ष तो वो भाव भावश्रावल्य हो गया और भाव श्रावल्य के बाद में भाव भाव महायुद्ध कभी कभी भाव भाव में भी महायुद्ध हो रहा है एक भाव दूसरे भाव उनको दबाते हुए विराजमान हो रहा है मान भाव उत्पन्न हुआ मान भाव उत्पन्न होने पर जैसे प्यारे का दर्शन करके ये माननी हो करके, प्यारे को नेति नेति वचन कह रही हैं मानो प्यारे चले गए तो उसी समय व्याकुलता उत्पन्न हो गई अपने आप से ही कहने लगती हैं हाय मेरी बुद्धि कैसे हो गई प्यारे जैसे तैसे तो मेरे सामने आए मैंने उनसे उनकी कुशल भी नहीं पूछी जैसे गीत में कि हाय प्यारे आए और मैं टेढ़ी टेढ़े बचनी कहती रही प्यारे कैसे हैं ये कुशलता भी नहीं पूछी और इतने में भोरा फिर दोबारा आ जाए तो दोबारा आकर के कहने लगे कि अरे तेरा स्वागत है जल्दी बता अपने आप आया है कि तेरे मालिक ने तुझे भेजा फिर से बोल तेरा भाव उत्पन्न हो जाए तो यहां पर उत्सुकता और मान उत्कंठा और मान प्यास भी है और ऐंठ भी है ये दो भाव एक साथ झगड़ा करने लग जाएं सो भाव में भाव में महायुद्ध भाव भाव में ही महायुद्ध होने लग जाए सभार प्रावल उसमें कोई भाव किसी दूसरे भाव को कभी पटक दे दे कभी दूसरा भाव पहले भाव को पटक दे करके पराजित करके विराजमान हो रहा है ऐसी महाप्रभु की स्थिति हो रही है एक एक पद पुनः पुनः को गायन एक एक पद का श्रीमंत महाप्रभु बार बार गायन करते हैं बार बार गायन करने में हर एक अक्षर हरेक शब्द हरे का अक्षर उनमें महाप्रभु के हृदय में जब अलग अलग भाव उत्पन्न होता है तो उस भाव में ही केंद्रित होकर के पूरे उस पद का पुनः पुनः गायन करते हैं जैसे कोई शांत सरोवर है उसमें किसी ने एक कंक डाला तो एक छोटा आवर्त उत्पन्न हुआ वो आवर्त किनारे तक जा रहा है तब तक दूसरा आवर्त आ जाए और पहले आवर्त को दबा करके वह उसे ढके रहा है तब तक तीसरा आवर्त आ जाए और तीसरे आवर्त पहले दो आवर्तों को आत्मसात करके जैसे बढ़े और तब तक, तक, तक चौथा आ जाए तो वहां पर पद कहीं अलग अलग उसके जो शब्द हैं उन शब्दों में एक एक शब्द में श्रीमद महाप्रभु अनेक अनेक आवर्तों को धारण करते हुए एक एक पद का बार बार आस्वादन लेते हुए बिराजमान है अतः उसमें कहीं पुनरुक्ति नहीं है दूसरे व्यक्ति को यह लगेगा कि ये एक ही एक पंक्ति गा रहे हैं पुनरुक्ति है परंतु तो उसमें हर बार एक नया जो भाव उस भाव को प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति रहती है और उस भाव का आस्वरन करने की प्रवृत्ति रहती है इसलिए जब तक भाव सामग्री पूरी किनारे तक नहीं पहुंचेगी एक आवर्त किनारे तक नहीं पहुंचेगा तब तक पुनः पुनः उसी आवर्त को आस्वादन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक एक पद का पुनः पुनः महाप्रभु गायन कर रहे हैं पुनः पुनः आस्वादन कर रहे हैं और आस्वादन में बाढ़ नर्तन उस आस्वादन के साथ ही साथ श्रीमद महाप्रभु का जो नर्तन है वो नृत्य आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है कोई एक ध्रुव भाव विराजमान है धुरु भाव में जहां तरंग उठती है वही अंतरा के रूप में कहीं प्रकट होती हैं। जो अंतरा प्रकट हुआ वही आभोग के रूप में आलाप और आस्वाद के रूप में अपूर्व से विराजमान होता है वह आभोग ही कहीं दुगुन चौगुन तिगुण चौगुन के रूप में कहीं तलाना तिल्लाना उनके रूप में कहीं प्रकट होकर के समाधि की स्थिति उसको प्राप्त करता है और फिर जो व्यक्त दशा उस दशा में समाधि से पुनः अपने मूल बाह्य दशा में अवस्थित होकर के सम में लाकर के श्रीमद महाप्रभु उसका स्थापन करते हैं इस प्रकार नृत्य करते हुए नृत्य की गति को बढ़ाते हुए पुनः नृत्य को सम पर ला करके शिविर महाप्रभु स्थापित करते हुए विराजमान होते हैं तो एक एक पद पुनः पुनः कराए गायन एक एक पद का पुनः पुनः गायन करते हैं एक अलग भंगिमा के साथ में प्रत्येक पद का गायन किया जाता है तो उसमें विभिन्न संचारी भावों को महाप्रभु प्रकट करते हैं और पुनः पुनः उनका आस्वादन करके बढ़ाए नर्तन जो नृत्य है वो नृत्य बढ़ता हुआ नृत्य धीरे धीरे बढ़ता हुआ वह तीव्र गति में विराजमान होते हुए फिर अवरोह क्रम से कहीं सम पर आकर के स्थापित होता है ए मत नृत्य यदि हॉल बहु ऐसा नृत्य बहुत समय तक हो रहा है बहुक्षण का एक अर्थ है क्षण माने आनंद तो केवल बहुत काल तक ही नहीं हो रहा है बल्कि बहुत आनंद अनेक अनेक प्रकार से वह आनंद प्रदान करते हुए भी विराजमान हो रहा है श्री महाप्रभु ने उस समय विभिन्न भंगिमाओं को प्रकट करते हुए नृत्य किया और स्वरूप गोसाई पद पहले समापन स्वरूप गोसाई ने उस समय फिर से पद का इस तरह से समापन किया जहां लय ताल और राग ये तीनों एक बिंदु पर आकर के मिले उस सम पर लाकर के गोस्वामी ने उस राग का समापन किया और उस नृत्य का समापन किया जिस नृत्य के प्रस्तुतिकरण में श्रीमद महाप्रभु अपने चरणों की लय के द्वारा चरणक के द्वारा श्री कृष्ण में अपनी एकाग्रता और प्रीति में निरंतरता उसको व्यक्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं जहां हस्तक के भेद के द्वारा श्री श्याम के साथ में संवाद करते हुए भी विराजमान हो रहे हैं हाथ के विभिन्न भेद, कभी मुद्रा इत्यादि उनके द्वारा श्री महाप्रभु श्री प्रिया श्याम सुंदर के साथ में संवाद करते हुए विराजमान होती हैं, कभी नेत्रों के द्वारा संचार्य भावों को प्रकट करते हुए विराजमान होते हैं ऐसे पदक हस्तक और नेत्रक इन तीनों नृत्य की जो भंग हैं उनके द्वारा संगीत की परिपूर्णता प्रकट करते हुए श्री महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं जो नृत्य है उसमें संगीत के सभी अंगों का परिपूर्ण रूप से प्रयोग होता है वहां कंठस्वर का भी प्रयोग है वहां पर वाद्य का भी प्रयोग है और वहां पर नृत्य अंग संचालन उनका भी प्रयोग है भागों की अभिव्यक्ति भी विराजमान है अतः वो केवल श्रव्य मात्र नहीं है बल्कि वह श्रव्य और द्रव्य दृश्य दोनों होकर के एक परिपूर्ण प्रभाव को ऑटो विजुअल दोनों एक परिपूर्ण जो प्रभाव है उस परिपूर्ण प्रभाव को श्रीमद महाप्रभु का नृत्य उस समय प्रस्तुत कर रहा है श्री महाप्रभु कह रहे हैं बोल बोल प्रभु कहे बार बार श्री सब गोसाई कहीं समापन करना चाहते हैं परंतु महाप्रभु समापन नहीं होने देते हैं जब समापन करते हैं फिर से महाप्रभु कहते हैं बोल बोल पद का फिर से गायन करो फिर से गायन करो महाप्रभु का भी मन नहीं भरा है उस आस्वादन को करने में बार बार कह रहे हैं नागा स्वरूप गोसाई श्रम देखे पाप कह रहे महाराई बहुत देर हो गई है नाचते नाचते अब आप थक जाओगे महाप्रभु के श्रम को देख करके श्री स्वरूप गोसाई गा नहीं रहे हैं पर महाप्रभु कह रहे हैं नहीं, नहीं गाओ गाओ बोल बोल प्रभु कहे भक्तगण सुने जब महाप्रभु बोल बोल कह रहे हैं उस समय सब लोग भक्तगण यह भी सुनते हैं महाप्रभु के वचन और सुनते सुन करके सब चारों दिशाओं से चौदह के सब मिल क्वनि हरी, हरी बोल हरी बोल जितने भी भक्तगण हैं वे चारों दिशाओं से ध्वनि करते हैं और श्रीमद महाप्रभु का अनुमोदन करते हुए विराजमान हैं क्योंकि महाप्रभु के उस मधुर लास् नृत्य का दर्शन करके किसी को संतोष नहीं हो रहा है वो अपूर्व से भावपूर्ण होकर के वह लाश नृत्य अपूर्व से विराजमान है अतः किसी को संतोष नहीं हो रहा है और महाप्रभु का नृत्य मुख्यतः दमखम को प्रकट करने वाला नहीं है बल्कि वह मूलतः जो भाव है उन भावों को अतिशय प्रकट करने वाला कथक का जो नृत्य वाला जो अंश है जिसमें दमखम प्रकट करने की प्रवृत्ति होती है उसकी अपेक्षा जो नृत्य वाला अंश है जिसमें भावानुकरण होता है ताल हो करके भावानुकरण होता है वो कहीं अधिक रमणीय होता है तो श्री महाप्रभु उसी रमणीय नृत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं और महाप्रभु में ताल तो है ही जो कथक की जो ताल बोत तो प्रकट है दक्षिण भारत के जो नृत्य हैं, वे विशेष रूप से कहीं ताल का आश्रय लेकर के रसाश्रित होकर वे विशेष रूप से विराजमान हैं। इसलिए महाप्रभु सब तरह के जो नृत्य हैं, वे विशेष रूप से करते हुए विराजमान हो रहे हैं और सारे भक्तगण उस समय परम परम आनंदित होकर के चारों दिशा से हरिबोल हरिबोल कहकर के महाप्रभु की प्रशंसा करते हुए और उस नृत्य का आशर्ण लेते हुए विराजमान हो रहे हैं रामानंद राय तबे प्रभु के बसाईल महाप्रभु तो मान ही नहीं रहे हैं ही जा रहे हैं नाचे ही जा रहे हैं श्री राय रामानंद ने उस समय प्रभु का आलिंगन किया और आलिंगन करके प्रभु को बैठाया और बीजनादिकर नादि कर प्रभु श्रम घुचाई उस समय पंखा पंखा इत्यादि करके बीजन करके महाप्रभु थक गए होंगे महाप्रभु के श्रम को दूर किया है श्री इस्तव माला में गुरु गोस्वामी जी ने ये इस लीला का कहीं गायन किया इस्तव माला में श्री चैतन्य की वंदना में श्री गुरु गोस्वामी जी ने तीन स्तोत्र दिए हैं इनमें एक स्तोत्र उसमें इस लीला का वर्णन किया है कि पयो राशे स्थिर स्फुर उपवनाल कलन्य स्मरण जनित प्रेम विभिष कृष्णावृत्ति प्रचल रसनो भक्त भक्तरसिक सचैतन्य पुनरपि दिशोर या पदम बोले क्या वे श्री चैतन्य जो जगत को चेतना प्रदान करने वाले हैं इसीलिए उनका नाम यथार्थ में चैतन्य है ऐसे भी चैतन्य मैं पुनरपोर याद क्या उन श्री चैतन्य का फिर से मैं दर्शन करूंगा उनका बार बार दर्शन करने की उत्कंठा होती है एक बार दर्शन करने पर चैन नहीं पड़ता है बार बार दर्शन करने की उत्कंठा होती है तो सचैतन्य है वे जो चैतन्य सशब्द में कितना अर्थ गंभीर छपा हुआ है सचैतन्य वे चैतन्य अर्थात जो इस स्त्रियों से नृत्य करते हैं जिनमें इस स्त्र का भाव विराजमान है जो श्याम सुंदर के इस प्रकार सौस्वर्य सौगंध्य सुस्पर्श सौकुमारी उनका आस्वादन लेते हुए का आश्वर लेते हुए जो विराजमान है वे चैतन्य जो अंत कृष्ण बहर होकर के आप सशब्द में नजारे कितने भाव छपे हुए जो अंत कृष्ण बहरगौर होकर के विराजमान जो राधा भाव में आकर के कृष्ण को कहीं ध्यान में देख करके सामने देख करके भाव में उनके पास में आकर के उनके चारों नृत्य कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आनंद की इतनी अतिशयता है कि वह स्थिर नहीं रहने देती और उस समय श्री राधिका आनंद पूर्वक जैसे नृत्य करने लग जाती हैं ऐसे ही श्रीमद महाप्रभु श्री श्याम सुंदर उनको भाव में देख करके विभिन्न भाव उनका नृत्य कर रहे हैं और उनका अंकरण करते हुए कभी मुरली की गत कभी पनघट की गत कभी मुकुट की गत कभी कुंडल की गत कभी घूंगट की गत इन सब को प्रकट करते हुए नृत्य की जितनी भी भंगिमाएं हैं उन सबों को प्रकट करते हुए श्री महाप्रभु स्वयं नृत्य करते हुए विराजमान हो जाते हैं वो अद्भुत इसलिए सब उस समय धैर्य प्रदान कर रहे हैं और श्री रामानंद राय ने उस समय श्री प्रभु को विराजमान किया है और बीजन आदि किया है प्रभु लया गेले सभे समुद्र तीरे उस समय सब श्री प्रभु को समुद्र के किनारे ले गए हैं और स्नान कराया प्रभु लया आइला घरे महाप्रभु को स्नान करा के फिर घर ले करके सब आए हैं बैठा करके महाप्रभु को भोजन कराया प्रभु के कराए शयन भोजन कराया भोजन करा करके शयन कराई है रामानंद आदि सब भक्त बहुत देर महाप्रभु के पास में बैठकर के फिर गेला निज स्थाने अपने अपने स्थान पर गए ये सायंकाल के समय श्री प्रभु कभी उपवन में आए चटक पर्वत के पास में कोई उपवन है मान वो जो टोटा गोपीनाथ उनके पास का जो बड़ा सुंदर बगीचा है वो दिव्य बगीचा है उस बगीचा में पुष्प का दर्शन करके वृंदावन भाव में आकर के श्री वहां श्री कृष्ण का दर्शन करके श्री महाप्रभु को रास की स्पूर्ति होस की स्फूर्ति होने पर श्री महाप्रभु ऐसे नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं पहले शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनका कहीं अनुभव और फिर नृत्य करते हुए बिराइना भोजन करा के महाप्रभु को शयन कराया शयन करा के जब महाप्रभु सो गए उस समय बहुत देर बाद श्री राम राय जो विशाखा भाव में महाप्रभु के साथ में उस समय लीला प्रवेश किए हुए थे और श्री स्वरूप जो कि ललता के भाव में श्रीमन महाप्रभु जब रास में प्रवेश कर रहे हैं तो ललता के भाव में ये भी रास में प्रवेश करके विराजमान हो रहे हैं और जो ललिता जी के साथ में साधारणीकरण है उसको प्राप्त करके श्री राधिका के साथ में साधारणीकरण एकात्मिक प्राप्त करके श्रीमद महाप्रभु उस समय उस रस का आस्वादन उसी प्रकार ले रहे हैं एत कहिल प्रभु उद्यान विहार ये हमने श्री प्रभु के उद्यान विहार का वर्णन किया वृंदावन भ्रमे कहा प्रवेश श्री वृंदावन के भ्रम में आपने उद्यान में प्रवेश किया और उद्यान में वृंदावन के भ्रम में ही वे प्रवेश कर रहे हैं प्रहलाप सहित उन्माद वर्णन श्रीमंद महाप्रभु का प्रहलाप पूर्वक अर्थात हे कृष्ण कहाँ हो ऐसा विभिन्न आलाप करते प्रलाप करते हुए महाप्रभु को पुकारते हुए महाप्रभु के गुणों का वर्णन उच्च स्वर में जहां किया जाए उसका नाम है प्रहलाप उस प्रलाप को करते हुए यही तो उन्माद वर्णन श्रीमद् महाप्रभु के उन्माद का ये वर्णन किया गया उन्माद का तात्पर्य है कि जहां व्यक्ति को अपने यथावस्थित स्वरूप का स्मरण न रहे और भाव स्वरूप में वह उपस्थित हो जाए उसका नाम है उन्माद माने स्थानीय जो परिवेश है उसका स्मरण न करके जहां वह अपने भाव के राज्य में विचरण कर ले वो उन्मत्त दशा है तो महाप्रभु के उन्माक का वर्णन किया स्वरूप गोसाई यह अच्छे वर्णन श्री स्वरूप गोसाई ने अपने कलचा में अपनी डायरी में इसका एक वर्णन किया है कि पयो राशे स्थिर स्फुर उपवनालिप कलनया ृंदारण्य स्मरण जनित प्रेम विमिश श्री रूप जी ने इसका वर्णन किया है क्वित कृष्णा वृत्ति रसनो भक्ते भक्त रसक सचैतन्य किनर दिशोर या पदम क्या पयो राशे स्थिर श्री समुद्र के किनारे समुद्र श्री जगन्नाथ जी का समुद्र तो सारे तीर्थों का स्थान है सारे तीर्थ वैसे भी भौतिक रूप में भी जितनी भी पुण्य नदियां हैं वे सब बंगाल की खाड़ी में ही आकर के मिलती हैं। तो प्रयोग राशे स्थिर है तो, तो श्री जगन्नाथ पुरी का जो समुद्र है वो तो तीर्थ राज होकर के विराजमान है सारे तीर्थ वहां पर संगमित हो रहे हैं और स्वयं श्रीमंद महाप्रभु वहां पर त्रिकालिक स्नान करने के लिए जाते हैं इसलिए वो श्री जगन्नाथ जी का जो तीर है तीर है वो तो समुद्र वो तो परम परम पावन होकर के साक्षात लीला भूमि होकर के श्री कृष्ण राधा कृष्ण मिलित तनु की लीला भूमि होकर के तो वो विराजमान उपवन आने कलने और जहां पर सुंदर उपवन चारों ओर विराजमान है उनका दर्शन करके उपवन का दर्शन करके मोर वृंदावन्य स्मरण जनता वृंदावन का स्मरण करके श्रीमद महाप्रभु में प्रेम का की व्यवस्थता उत्पन्न हुई है तो स्मरण के कारण विवस्थता नामक ये दो संचारी भाव जो हैं वो उदय हुए हैं और कोचित स्मरण रूपी जो अनुभव और व्यवस्था रूपी संचारी भाव ये दोनों श्रमन महाप्रभु में प्रकट हुए है। और कोचित क्वचित कृष्णावृत्य प्रचल रसना और श्री कृष्ण कृष्ण ऐसा कहते हुए जिनकी रस, रसना रचना से कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण कर रही है भक्त रस रसिका श्रीमद महाप्रभु स्वयं भक्त रसिक होकर के श्री कृष्ण गुणानुवाद का गायन करते हुए उस समय नृत्य कर रहे हैं क्योंकि नृत्य की सर्वोत्तमता वहां मानी जाती है जहां पर संगीत जो नर्तक है उसके द्वारा प्रकट हो यदि कहीं ऑर्केस्ट्रा अलग है और वो संगीत गा रहा है और नृत्य करने वाला नृत्य कर रहा है तो वो उतनी प्रधानता नहीं है जो नर्तक है वह स्वयं भी यदि उसके स्वयं के मुख से यदि नृत्य निकले तो उसकी गायन निकले तो उसकी अधिक महिमा कहीं मानी जाएगी तो श्रीमद् महाप्रभु यहां पर क्वचित कृष्णावृत्ति ही प्रचल रचना श्री कृष्ण कृष्ण ऐसा कहते हुए कृष्ण के गुणानुवाद का स्वयं गायन करते हुए जिनकी रचना चंचल हो रही है ऐसे भक्त परम भक्ति में रसिक जहा जिनको अपने बाह्य दशा का अपने देह का जिनको स्मरण नहीं है और भूमिका के साथ में ही आत्मसात हो करके जो विराजमान है नाटक की जो भूमिका है उस भूमिका के साथ में ही जो आपने साथ होकर के विराजमान है वे श्री चैतन्य हाँ मेरी दृष्टि में कब जाएंगे अनंत चैतन्य लीला नया चैतन्य की जो लीला वो अनंत है उसका लेखन नहीं किया जा सकता है यहां पर हमने दिमात्रण किया है केवल कि सूचना मात्र हमने दी है रूप नघुनात्म इनकी आशा करते हुए ये श्री गोविंद चैतन्य लीला का कुछ प्रसंग हमने निरूपण किया अब आगे श्रीमंत महाप्रभु के ही आस्वाद का वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु कैसे जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा का उपदेश देते हुए भी विराजमान होते हैं ये सोलहवें परिचय में श्रीमंत महाप्रभु के द्वारा महाप्रसाद की जो महिमा उसका स्थापन किया जा रहा है वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम कृष्ण भावामृतम ही यह आस्वाद्य आस्वादेन भक्तां प्रेम दीक्षां अशिक्षय श्री कृष्ण चैतन्य देव की हम वंदना कर रहे हैं जो कृष्ण भावामृतम ही यह श्री कृष्ण के अध का और कृष्ण के भाव का कृष्ण के अधनामृत का और अधरावृत के स्वाद का जो स्वयं आस्वादन करते हैं और भक्तों को भी आस्वादन करा रहे हैं और इस प्रकार प्रेम का उपदेश देते हुए जो विराजमान हैं उन श्री कृष्ण चित्र देव की हम वंदना कर रहे हैं श्री गौरह जी को प्रणाम करके अद्वित चंद्र को प्रणाम करके नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करके आगे लीला का वर्णन कर रहे हैं कि के मत महाप्रभु रहे नीला इस प्रकार महाप्रभु रस में डूबे हुए सर्वदा सर्वदा कहीं अंतर दशा में डूबे हुए विराजमान हैं कभी अर्धबाह्य दशा कभी बाह्य दशा आती है अधिकांश में श्रीमद महाप्रभु अंतरदशा में ही डूबे हुए हैं भक्त संगे सदा प्रणय विफल भक्तों के संगे में सदा प्रेम में विभल रहते हैं वर्षांतरे आएगा सब गौरे भक्तगण अब प्रतिवर्ष महाप्रभु के मना करने पर भी प्रतिवर्ष श्री रथ के अवसर पर जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है उस समय वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने पर सभी भक्तगण गौर देश से श्री लाचल जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं बंगाल से सब उड़ीसा श्री जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और पूर्व वक्त महाप्रभु से सर्वदा मिलन करते हैं प्रत्येक प्रत्येक वर्ष की ये लीला है उस लीला का पहले वर्णन कराए हैं उड़िया गोड़िया जो मिलन है उसका वर्णन कराए हैं जैसे सब लोग गुंडचा मंदिर का मार्जन करते हैं जैसे महाप्रभु के साथ में मिल करके रथ के आगे नृत्य करते हैं वो सारी लीला पहले वर्णन की जा चुकी है संगे प्रभु चित्त उन सब का दर्शन करके श्रीमद महाप्रभु उनमें बाह्य दशा विशेष रूप से हो जाती है उनका चित्त बाह्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है अर्थात लोक व्यवहार उस लोक व्यवहार तो महाप्रभु अच्छी तरह से निभाते नृत्य रथयात्रा के के समय महाप्रभु नृत्य करते हैं एक बार ता सभार संगे आइला कालिदास नाम कृष्ण नाम बिनु हो नहीं कहो आम एक बार गौरव देश से नवद्वीप से कालीस नाम करके एक भक्त ये भी श्री महाप्रभु का दर्शन करने के लिए उड़ीसा जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर आए इनकी विशेषता ये कि ये कृष्ण नाम के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं बोले व्यवहार में इशारे में हर जगह कृष्ण नाम का ही उच्चारण करें ये अनेक महापुरुषों का ये स्वरूप रहा है श्री प्रुदत्त जी उनका दर्शन किया श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद किसी का स्वागत करना है श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण हाथ कैसा मैंने अब हम जा रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद सब चीज श्री कृष्ण गोविंद में ही कर, कहते रहते केवल श्री कृष्ण गोविंद हरे रहे इसके अलावा और कुछ बोलते ही नहीं कभी फिर बाद में धीरे धीरे कभी कभी एक एक, एक, एक अक्षर बोलने लगे परंतु तो शुरू शुरू में जब मौन धारण किया उस समय तो श्री कृष्ण गोविंद बस इतना ही श्री भाई जी अनेक बार काष्ठ मौन व्रत धारण करके बहुत समय तक रहे श्री राधा बाबा काष्ट मौन व्रत धारण करके कोई बोलेंगे कुछ बोलेंगे ही नहीं तो ये धारण करके रहे तो ये पुरानी रीति रही महाप्रभु के समय से वो रीति चली आ रही है उसके पहले भी कालदास नाम करके एक भक्त आए कृष्ण नाम बिन हो नहीं कहा आह ये कृष्ण नाम के बिना कोई दूसरा अक्षर बोले नहीं समझेगा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बस इतना ही इतना ही बोले महा भागवत सरल उदा महाभागवत हैं परम सरल जो भक्ति से युक्त होगा उसमें कुटलता नहीं होती है प्राय नहीं होती है भक्ति के कारण सरल चित है। तो महाभागवत हैं वे सरल उदार होते हैं सबकी सहायता करने के लिए भी प्रस्तुत हो जाए सरल भी होते हैं उदार भी होते हैं कृष्ण नाम संकेत चल आए व्यवहार कि कृष्ण कह करके ही कृष्ण नाम का बोले और कृष्ण नाम के साथ में कुछ संकेत करके कृष्ण नाम के संकेत से ही सारे व्यवहार को चलाएं। कभी प्यास लगे तो कहते हैं कृष्ण <laughs> कभी मना करना हो तो कहते हैं कृष्ण <laughs> तो ऐसे केवल कृष्ण नाम का व्यवहार करके ही सारे व्यवहार को ये चलाते हुए रहे तो कृष्ण नाम संकेत से चलाए व्यवहार कौतु के तेह यदि पाशक खेलाए हरे कृष्ण हरे कृष्ण कही पाशक चलाए अब कभी चारों लोग चार जने बैठे हैं और कह रहे हैं आओ चौपड़ खेल ले तो चौपड़ खेलने के लिए भी बैठ जाए परंतु तो चौपड़ खेलते हुए हुई हरे कृष्ण कृष्ण कह करके ये चौपड़ की गोटी उनको चला रहे हैं पासा फेंके तो हरे कृष्ण कह करके फेंके गोटी चलाएं तो हरे कृष्ण एक दो तीन नहीं गिन है बल्कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण ऐसे गिंते हुए ये गोटी भी चलाए क्या बात हरे कृष्ण कृष्ण का ही पाषक चलाए रघुनाघुना दास इनके ये जाति में कम्युनिटी में श्री रघुना दास गोस्वामी इनके ताऊ लगते थे खोड़ा इनके ताऊ लगते थे वैष्णवे उत्सिष्ट ते हो बूढ़ा और सदा वैष्णवों का प्रसाद ग्रहण कर वैष्णवों का प्रसाद खा करके ही ये बूढ़े भी हो गए थे गौर देश वैष्णवे गण सभार उच्छिष्ट ते हो करी आचे भोजन वैष्णव गौर देश के जितने भी वैष्णव गण हैं उन सब के महा महा प्रसाद को इन्होंने ग्रहण किया उस उसके महामहाप्रसाद को यह ग्रहण करके ही बेराई ब्राह्मण वैष्णव जो छोट बड़ होए कोई भी हो ब्राह्मण हो वैष्णव हो छोटा हो बड़ा हो उत्तम वस्तु भेंट लिया तार ठाई आए कोई उत्तम से उत्तम वस्तु भेंट लेकर के इनके पास में जाए तो तार ठाई शेष पात्र लोइन मागिया। ये उसे शेष पात्र ही मांग करके ले तुम खा दो जो बचे उसको मुझे दे देना ऐसे सब वैष्णव का प्रसाद ले वो पहाड़ अब कभी यद कोई लेष्णव अपने प्रसाद को नहीं दे तो छुपा करके फिर ले ले ये एक तरीका भी है कि यदि कोई जैसे नहीं दे तो उस समय उनको दुख होगा इसलिए उनसे बचा करके छिपा करके फिर ग्रहण कर लिया जाए तो ताठाई शेष पात्र लोइन मागिया उनके महामहा प्रसाद को ये मांग करके ले ले कोई तो दे देते हैं और कोई कहा न पाए यदि कोई यदि नहीं दे तो रहे लुकाईया ये छिप कर के रहे और उनकी आंख बचा करके उसमें से जो शेष पात्र फेंका गया है उसमें से ले लें भोजन करिया पात्र पेलाई या सही पात्र आने चाटे खाए महाप्रसाद में इतनी इनकी निष्ठा है कि भोजन करने के बाद में पात्र को गुड़ी मुड़ी करके जब ये फेंकने के लिए जाएं छुपकर के जाएं और उस पात्र में चाट करके भी कहीं कोई अंश अंश शेष है उसको चाट करके खा जाएं ऐसी वैष्णव प्रसाद में इनकी निष्ठा शूद्र वैष्णव घर या भेंट लोया यहां तक कि कोई शूद्र वैष्णव जो हैं, ऐसे वैष्णव के घर में भी कुछ भेंट लेकर के जाएं और भेंट लेकर के उनको दें और उनके भी जूठन खाने में संकोच नहीं इतनी महाप्रसाद में इनकी निष्ठा है भूमि माली जाति वैष्णव झाड़ू तार नाम एक झाड़ू नाम के झाड़ू ठाकुर ये भूमि माली जाति के वैष्णव हैं जाति है इनकी भूमि माली भूमि माली जाति के वैष्णव हैं आम फल लयाते हो गेला तार स्थान एक बार ये उन भूमि माली के घर में कालिदास आम का एक फल लेकर के वहां गए और उनको आम भेंट किया उस माली जी को इन्होंने आम भेंट किया आम भेंट दिया तारे चरो बंदे खाली हाथ नहीं जाए कुछ न कुछ लेकर के जाए आम भेंट दिया और आम भेंट देकर के इन्होंने झालू ठाकुर को झालू ठाकुर को इन्होंने वंदना की और ताहर पत्नी के तवे नमस्कार कई इनकी पत्नी जो थी उनकी पत्नी जो झालू ठाकुर उनकी पत्नी उनको भी कालिदास जी ने प्रणाम किया उनको भी वंदना की पत्नी सहित तेछो आछेन बसिया जब झालू ठाकुर पत्नी के साथ आनंदपुर बैठ गए बहुत सम्मान कल कालिदास देखिया कालिदास को देखकर के कालिदास को भी बैठाया बहुत सम्मान किया इष्ट गोष्ठी कठोक्षण कवि तार संगे उनके साथ में कुछ देर इष्ट गोष्ठी की हरिचर्चा की झड़ू ठाकुर इनसे मधुर वचन में कहने लगे मान कालिदास से झरू ठाकुर ने कहा कि कालिदास जी आमी नीचे जाति आप तो जानते हैं मैं भूमि माली जाति का व्यक्ति हूं नीच जाति हूं और तुम अतिथि सर्वोत्तम तुम अत्यंत तो उत्तम अतिथि हो अब आप मेरे घर पे आए हो तो मुझे आपकी कुछ सेवा करनी चाहिए आप मेरे मेरे लिए ये आम लाए हैं ये क्या मैं आपकी कुछ सेवा करूं कौन प्रकार आम तोमार सेवन भाई अति आया है अति तो ईश्वर है अति देवो भव तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं क्या सेवा करूं आज्ञा दे ब्राह्मण भरे अन्न लया दिए यदि आप आज्ञा दे तो किसी ब्राह्मण के यहां से कह करके अन्न भिजवा दूंगा आपके पास में और कहा तुम्हें प्रसाद पाओ मैं ब्राह्मण के पास में कुछ पहुंचा दूंगा वहां पर रसोई हो जाएगी वहां आप प्रसाद पाओ तबे आमिद जिये तब मुझे संतोष होगा इसलिए आप मुझे कुछ आदेश प्रदान करो कालिदास कह रहे हैं कि ठाकुर कृपा कर मोरे मेरे ऊपर आप कृपा करो तो मैं दर्शन में लू मु पतित पामरे मैं तो अत्यंत पतित पामर हूं मैं तो आप जैसे वैष्णव का दर्शन करने के लिए यहां आया हूं पवित्र हाल पायु दर्शन आपका दर्शन पाकर के आज मैं पवित्र हुआ कृतार्थ हुआ मेरा जीवन सफल हुआ मैं तो दर्शन करने के लिए आया हूं प्रसाद पाने के लिए नहीं आया ऐसा कालिदास जी ने उस समय झंडू ठाकुर से झंडू ठाकुर से कहा मेरे पास में एक इच्छा है एक इच्छा जरूर है उसको पूरी कर दो आप कह रहे हो कि मैं आपकी कोई सेवा करूं तो एक इच्छा है यदि कृपा कर रहे हो कि पदर ज देह पाद बोर माथे धोरे एक काम करो अपनी चना मेरे माथे के ऊपर रख दो अपनी चना रही मुझे मिल जाए आपके चरणों को मैं अपने माथे के ऊपर धारण करना चाहता हूं ठाकुर कहे यहो बात कही ना जो जाए बोले ऐसा मत कही ये बात कभी कहने में भी उचित नहीं है आमी राय। मैं तो नीच जाती हूं आप सुसज्जन होकर के बेराजमान क्या सुंदर श्री कृष्णदास कविराज की भाषा एकदम कितनी बिल्कुल प्रसन्न भाषा यह भाषा की ऐसी प्रसन्नता कहीं दि नहीं मिलेगी बिल्कुल एकदम स्पष्ट कितनी सुंदर भाषा ठाकुर कहे तबे कालिदास श्लोक पढ़ी सुनाइल उस समय कालिदास ने एक श्लोक सुनाया और सुनी सुन झंड ठाकुर सुख बड़ा बहुत भारी सुख हुआ हर वक्त विलास का श्लोक था कि निय चतुर्वेदी मत भक्ता है स्वपचा ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे चार वेदों का अध्ययन करने वाला भक्त उतना प्यारा नहीं है जितना की स्वपच जो मेरा भक्त है ऐसा भक्त प्यारा है यदि कोई बेलों को पढ़ा हुआ हो भक्ति नहीं है तो वो मुझे प्यारा नहीं है भक्त है और स्वपज भी जाति का है तो वो भी मुझे प्यारा है तस्मे दे ततो तथोग्राही हम उसको ही देना चाहिए उसे ग्रहण भी करना चाहिए सपुज्यो पूज्यो है हम वह ही वास्तव में पूजनी है जैसे भगवान पूज नहीं है ऐसे वैष्णव भी पूज नहीं है इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए महाप्रभु ने कई श्लोक पढ़े कि विपरा द्विषण गुण युतात् किसी ब्राह्मण में बारह गुण विराजमान हैं तो ऐसे बारह गुणों से युक्त द्विषण गुणात् अरविंद युतात् अरविंद नाम बिंद विमुखा परंतु यदि वह श्री गोविंद के पादान बिंद से विमुख है तो उसकी तुलना में स्वपचम गरिष्ठम जो स्वपच है वो भी ज्यादा श्रेष्ठ है बारह गुणों से युक्त यदि कोई अनुसान ब्राह्मण हो उसकी भी तुलना में स्वपच भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है मन्य तदर्पित मनो हितार्थम मैं मन्य ऐसा मानता हूं कि तदर्पित मनोवचने हितार्थम पुनाति कि यदि मन वाणी के द्वारा उसके शिक्षित चरणों में उसने अपने मन को पूरी तरह से लगा लिया है तो वह प्राणम पुनाति चकुल वह अपने प्राणों को भी इंद्रियों को भी कृतिक प्राण है इंद्री वो अपनी इंद्रियों को भी कृत्य कर रहा है और कुलम वह अपने कुल को भी पवित्र कर देता है भूर नो ब्राह्मण पने का अभिमान रखता है वह अपने कुल को पवित्र नहीं कर रहा है आ वो स्वपच भी परम धन्य है जिसकी जुहा पर आपका नाम विराजमान है उसने सारे तप सारे हवन सारे तीर्थों का स्नान कर डाला सारे वेद दाले, नाम ग्रहती थी जिसने एक बार भी नाम ग्रहण किया ऐसा कहकर के करके, श्री उनकी महिमा का गायन कर रहे और उस समय श्री झरू ठाकुर ने कहा मैंने आपने जो कुछ भी वचन कहे वो सब सत्य हैं परंतु फिर भी कुछ न कुछ तो मुझे सेवा करनी चाहिए और वो बड़ा प्रसंग है उसका आगे वर्णन करेंगे तब इन्होंने एक आम जो है वो दिया और जो गुटली थी उस गुटली को वहीं गाड़ दिया और वहीं पेड़ हो गया तुरंत के तुरंत बोल वृंदावन बिहारी लाल गौर गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरिबो जय जय श्री राधे श्या